है, है, है? है। आत्मा आत्मा ये अभ्य पहले भी आया चुका है अभी किस में किसोक में आया था अभ्यक्त्यक्त सत्य किस में था नीचे। संख्या बोलो चौबीस चौबीस चौबीस में में नहीं है ना अव्यक्त व्यक्त सत्तु में नीचे है अच्छा अव्यक्त व्यक्ति सत्तु तो। ठीक है अब लगाइए फिर आप यहाँ पर इसको आयम अयम है ये आत्मा अव्यक्त है अव्यक्तता की विस्पत्ति बताते हैं है नक्ता व्यक्ति इसी व्यक्त और नक्ता जो व्यक्त नहीं होता है अर्थात जो ज्ञात नहीं होता है उसे कहते? तो क्या कहते हैं अज्ञात। तो ज्ञात होने वाले को तो क्या कहेंगे व्यक्त और ज्ञात न होने वाले को क्या कहेंगे तो अज्ञात अव्यक्त हो गया अज्ञे अभ्यस्त का क्या हुआ अज्ञे तो क्यों ज्ञात नहीं होता है तो उसका कारण बताया सर्व करणा सभी करणों का अविषय होने के कारण जो करण का विषय होगा उसको कर्ण से जानेंगे और जो करण का विषय नहीं होगा उसे करण से तो ध्यान देना सभी करणों का विषय होने के कारण ज्ञात नहीं होता है या सभी करणों का विषय होने के कारण उसे जाना नहीं जाता है इसलिए अव्यक्त कहलाता है थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर बताया था ना कि शुद्ध मन का विषय है कर्णागोषर स्वास्थ्य कहा कि शंका थी ना, ना तो ऐसा नहीं कहना की वो मन से ही हो सभ्यम मन से ही जानना चाहिए ये बोला है ना इन्होंने और फिर उसके नीचे भी क्या था तथा अनुमान आगमे उसको जानने के लिए अनुमान को भी प्रमाण बताया आगम को भी प्रमाण बताया बताया ना प्रमाण सबको तो ये ध्यान देना कि अनुमान से कैसा ज्ञान होगा परोक्ष अनुमान से तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है परोक्ष ज्ञान ही होता है और आपको जो मन से ज्ञान होगा ना क्या विशुद्ध मन से कैसा ज्ञान होगा प्रत्यक्ष ज्ञान किससे होगा मन से होगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा हनुमान से कैसा ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान होगा और शब्द प्रमाण के विषय में दो मत हैं सांकर संप्रदाय में वाचस्पति मिश्र के अनुसार है कि शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं ज्ञान नहीं होता है परोक्षी ज्ञान होता है कैसा ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान होता है इसे आप उसने यहाँ जो व्यक्ति संढरपुर नहीं लिया है तो यहाँ उसका वर्णन किया जाए संघर्पुर का तो ज्ञान हुआ की नहीं हुआ तो कैसा हुआ? परोक्ष ज्ञान हुआ और जब वहां जाएगा सामने तब चु से ना परोक्ष होगा ने? नेत्रों से क्या होगा? होगा। अभी तो परोक्ष ज्ञान ही हुआ सुनकर के तो शास्त्र प्रमाण से शब्द प्रमाण से परोक्ष ज्ञान होता है ये कौन मानते हैं वाचस्पति और विवरण कार्य के अनुसार ये जो तो तत्व वर्ष विवाद है ना इस वाद के से अपरोक्ष हो जाता है और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 कि भाषाधार में स्वयं तो क्या बताया है कि मन से उसका ज्ञान मन से प्रत्यक्ष होता है, हो है मन से प्रत्यक्ष तो क्या है कि सभी कर्णों का विषय हुआ क्या नहीं, नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना सभी कर्णों का विशेष समझना अच्छा अनुमान से ज्ञान माना है तथा जो अभिगमाए अनुमान से भी ज्ञान माना है आगम से भी ज्ञान माना है तो फिर सभी कर्णों का विषय नहीं हुआ तो सभी करणों के आप ऐसा समझना केवल प्रत्यक्ष लीजिए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है आपका है ना। तो में रसना परमात्मा को ग्रहण से नहीं जान सकते ग्रहण से गंध को जानते हैं परमात्मा को गंध नहीं मेरी ग्रहण से जानेंगे रचना से नहीं जान सकते हैं और त्वक से नहीं जान सकते हैं क्यूँकी वो तो स्पर्श रही थे ना परमात्मा और चक्षु से भी नहीं जान सकते हैं चक्षु से है। और रूप और रूपवान वाल वस्तु को जानते हैं और परमात्मा जो है वो रूप रहित है उसको कैसे जान सकते हैं शब्द को जानते हैं परमात्मा तो शब्द नहीं है अब क्या क्या प्रत्यक्ष मन से जानते है ना तो सभीकरणों का विषय है मतलब मन को छोड़ करके अन्य जो पांच प्रत्यक्षीकरण है ना उनका विषय ऐसा समझ लेना हाँ प्रत्यक्षीकरण कितने हुए मन को लेकर तो मन को छोड़ करके अन्य पांच पाँच प्रत्यक्षकरणों का अभिशय तो है तो इतना ही लेना यहाँ पर सरोकार ऐसी संकोच करना नहीं तो क्या क्या नहीं नहीं मतलब ये बताया ना पहले की वो स्वता सिद्ध है ना तो स्वता सिद्ध होने के कारण क्या है की परमाणु परमाणु की प्रवृत्ति के पहले भी वो सिद्ध है तो उसकी तो प्रमाण किसी अज्ञात आत्मा का बोध नहीं कराते हैं ये बताया था ना, ना। और फिर बताया कि असल अच्छा, धर्म की निवृत्ति पूर्वक उसका बोध कराते हैं बताया गया ना तो ये जो बोध कराएंगे प्रमाण तो मन भी तो मन किसी भी किएगा बोध तो कराएगा बोध तो कराएगा ना अभिषेक तो नहीं हुआ ना अभिषेक तो नहीं हुआ क्योंकि वहां करण गोचर को खुद काटा है भाष्कार ने देखना िस पेज पर करना गोचरको खुद काटा है ना ऐसा नहीं कहना तू विषय माना है वहाँ है ना शुद्ध मन का विषय उससे माना है शुद्ध मन से वो है ऐसा अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना तो जो प्रत्यक्ष करण है उनमें मन को छोड़कर करके अन्य किसी से नहीं जान सकते हैं किसी से नहीं जान सकते हैं तो ऐसा नहीं कहना नहीं तो बंदा पुत्र जैसा हो जाएगा ब्रह्म है उसको जाना जाता है लेकिन ये है कि वो घटाजी की तरह ये नहीं है क्योंकि घटाजी कैसे के होते ही जैसे क्या होते हैं, जो बाल बसने तो के होती हैं और परमात्मा तो अपना स्वरूप है अपना आत्मा है इसलिए वो विदेन के नहीं होता है ये अंतर है घटाजी की तरह गए नहीं है तो, है। तो है, है, नहीं ये है। नहीं पर सर्वथा ये ऐसा नहीं समझना कहा गया पाठ हाँ सभी कारणों का अभिषेय होने के कारण नहीं जाना जाता है इसलिए अव्यक्त कहा जाता है समझ गया ना मतलब प्रत्यक्ष जो करण है उनके अंतर्गत मन को छोड़ करके अंध शुद्धिकरणों का अविषय है ठीक है अनुमान आगम को हम ले नहीं रहे कि उससे खुद जानने को भाषिकार ने कहा है कि अव्यक्ता आया अव्यक्त कौन है अयम आत्मा ये आत्मा अव्यक्त है अच्छा अप्रमेय शब्द आया था क्या इसमें रामानुजाचार्य ने बहुत अच्छा से किया है जी गताजी की वो प्रमेय नहीं है विषय से क्या है अचिंत्या अचिंत्या अचिंत्या तो ध्यान देना ये अव्य है और ये अचिंत्य है जिसका चिंतन किया जा सके उसे क्या कहते हैं चिंत तो ध्यान देना कि की जिस तरह घटादी पदार्थों का हम चिंतन करते हैं उस तरह परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं क्या तो इसलिए वो कैसा अचिंतन है उस तरह चिंतन नहीं कर सकते हैं घटादी तो परिचन्न पदार्थ है ना त्वेन, जड़त्वेन, विनाशित्वेन ऐसा सब चिंतन होने लगेगा इनका परमात्मा का इस रूप में चिंतन नहीं होगा ना ये मतलब है सर्वथा चिंतन न हो तो स्रोतव्यो मंतव्यो मन जो मनन कर जाता है वो हो जाएगा इनकी तरह चिंतन नहीं है अत्यव का क्या अर्थ है की अब अव्यक्ता देव अव्यक्त होने के कारण ही अयम चिंत्य अचिंतनीय है लगा क्यों अव्यक्त होने के कारण ही यह अचिंतनीय है, है। अचिंतनीय कर समझे आप जैसा मैंने कहा था ही, ही क्योंकि इंद्री गोचर विजय वस्तु क्योंकि इंद्री का विषय जो वस्तु होती है समझे यारा ही कर क्योंकि इंद्रिय गोचर विजय वस्तु इंद्री का विषय जो वस्तु होती है तर चिंता विषय तो आप देते वह वस्तु चिंता का विषय होती है चिंता का चिंतन वो वस्तु चिंतन का विषय होती है कौन वस्तु चिंतन का विषय होती है जो इंद्री का, का विषय जो वस्तु होती है वह चिंतन का विषय होती है लगा के आखिर इंद्री गोचर या इंद्री गे क्या कहेंगे इंद्री क्यूँकी इंद्रियों के द्वारा गे जो वस्तु होती है या इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय के द्वारा गये जो वस्तु होती है तत्काल से गये चिंतन, चिंतन अच्छा मतलब मन को छोड़ करके अन्य चक्षु आदि इंद्रियों से गेट नहीं है ना ठीक है तो उभरती है ना मन मन के द्वारा तो यह है अच्छा अब ध्यान देना हाँ अब ये इसमें क्या है इसमे वेदांत परिभाषा पढ़ा लोगों ने उसमें मन को तो इंद्रिय नहीं माना है उन्होंने विवरण कार ने मन को इंद्री भानतिकार ने नहीं विवरण कार के मत उसमें दिया है विवरण जो जो मन इंद्रिय नहीं है विवरण कार के मत के अनुसार है वेदांत परिभाषा में जो मन इंद्री नहीं है ये बात कही गई है विवरणकार के अनुसार कही है भ्रांतिकार के अनुसार मन इंद्री ही है मन इंद्री है काम की कार्य के अनुसार अच्छा अध्यापिका माँ मां भारत पंचमान है अच्छा पंचमान आगे देखे ना आत्मा इंद्रियों से गे न होने के कारण अचिंत है घटादी की तरह ये नहीं है और घटादी की तरह चिंत भी नहीं है अब देखेंगे आगे अभ्यक्ता अयम अचिंत आयम और क्या है अधिकारी आयम उच्च अयम अभिकार्या अविकारिया का क्या है अभिकारी अयम अभिकार्या ये आत्मा अविकारी है अभिकारिया प्रथम आय है जैसे कि दूध में दही डाल दो तो दूध कैसा हो जाता है अधिकारी दूध पहले जैसा रहता है दूध में विकार आ जाता है कहते हैं उस तरह आत्माभिकारी जो दूध में दही डालते है ना उसको हिंदी में कहते हैं जामन जामन, जामन लगा दो संस्कृत में उसके लिए शब्द यहाँ पर क्या है आतंकन आतंकन शब्द है शब्द के लिए जैसे जैसे यथा दधि दधि आदि आदि से नींबू से ना जैसे दधि आदि आतंकन से शीरम बिकारी आतंकन आदि ना जैसे दधी आदि दधी आतंकन आदि दधी आतंक दधी के जामन आदि से दही का जामन आदि आदि से नींदू का जामन ले जाना जैसे ददी के आतन आदि से शीरम विकारी, क्षीर विकारी होता है तथा अयम आत्मा ना वैसे या आत्मा ना का मतलब है ना विकारी, वैसे या आत्मा भिकारी हाँ दही अच्छा बनाना हो तो जानते हैं, बहुत गरम दूध में यदि आप जामन लगा देंगे तो खट्टा हो जाएगा अब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो जमेगा नहीं उसको उंगली से इस पर कीजिए जितना शरीर का तापमान है ना उतने गर्म में जामन लगाएंगे तो दही अच्छा बनेगा अच्छे दही का मतलब स्वाभाविक मधुर रस होना चाहिए खट्टा पन नहीं होना चाहिए स्वाभाविक मधुर वैसा होना चाहिए दही और देखना आगे तो ये पंक्ति लगाना अभिक्रिय स्वास एक कह इतना लग जाए ना पंक्ति निश्चय अभिक्रिया और निर्भयो होने के कारण आत्मा कैसा है अभिक्री है या अधिकारी है अभिकारी क्यों है और निर्भय होने के कारण आत्मा अभिकारी है ही करते क्योंकि किंचित निर्वयम विक्रियात्मकम न दृष्टम क्योंकि कोई निर्वयो पदार्थ भिकारी नहीं देखा जाता है भिकारी जो भी वस्तु में देखी जाती है वो कैसी होती है किंचित निर्वय क्यूँकी कोई निर्भय पदार्थ विक्रियात्मकम न विक्रियात्मकम न दृष्टम नहीं देखा जाता है लगाइए अविक्रियत्वाद् अविकार अयम अविक्रियत्वाद् अविक्रियवाद है अविकारी होने के कारण या विकार रहित होने के कारण विकार रहित होने के कारण अयम आत्मा अभिकारिया या आत्मा अविकारी कहा जाता है अविक्रियवाद का क्या, क्या हुआ विकार रहित होने से विकार रहित होने के।, के कारण या आत्मा अविकारी कहा जाता है श्लोक लगाएंगे अयम यह आत्मा अव्यक्त है यह आत्मा अचिंत है यह आत्मा अभिकार है लगाइए इसे यह आत्मा अब उच्चते सबके साथ लेना या आत्मा अव्यक्त कहा जाता है यह आत्मा अचिंत कहा जाता है या आत्मा अविकारी अच्छे। कहा जाता है, है। करके इस कारण से है ना क्यों अव्यक्त होने से अचिंत होने से और अभिकार होने नहीं से या है नब देखना भक्त तस्मात के बाद एगोम है श्लोक में एगोम कर्त करते है भक्तकार या छोटे कारण में क्या है ऐसा इस कारण या प्रकार से और विदिता एनम है न तो एनम विदिता अनु क्या करेंगे कर आत्मा न कर फिर देखना क्या है न अनुसोचित अरहसी अनुसोचित न असी अरहसी मध्यम की क्रिया है इसलिए तुम कर्ता का अध्याय किया भाष्यकार ने कि तुझे शोक करना उचित है? नहीं है लगाइए तक उस कारण से यथोक्त प्रकार से आत्मा को जान कर यथोक् प्रकार से आत्मा को कैसे तू अव्यक्त है अचिंत्य है, है अविवार्य है इस प्रकार से आत्मा को जान कर तुझे शोक करना उचित नहीं है शोक करना उचित नहीं है लगाइए किस प्रकार शोक करना उचित नहीं है अहा मैं मारने वाला हूँ अहम ऐसा मनता मैं इनको मारने वाला हूँ और मेरे द्वारा ये मारे जाते हैं मेरे द्वारा ये इति इति इति इस प्रकार तुझे शोक करना उचित नहीं नीचे उसके साथ जोड़ लेना मैं इनको मारने वाला हूँ मेरे द्वारा ये मारे जाते हैं इस प्रकार तुझे शोक करना उचित नहीं है अब देखना आत्मना अनिम अभ्युगम आत्मा के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 है नहीं मतलब कभी पुष्ट पुष्प न्याय जानते है की जो बात हमें नहीं है वो भी किसी को पुष्ट करने के लिए संतुष्ट करने के लिए थोड़ी देर मानकर आत्मा का स्वीकार करके यह बात कही जाती है करो पंक्ति लगाना अच्छा अभ्युपगम अर्थ अर्थ और क्या ये दोनों पद अभ्युपगम अर्थ वाले हैं अभ्युपगम का क्या अर्थ है स्वीकृति है न अभ्युपगम पर स्वीकार करके हाँ स्वीकृति अर्थ वाले हैं या स्वीकार करना है रूप अर्थ वाले हैं इनका अर्थ क्या है स्वीकार करना अर्थ और क्या अर्थ क्या ये दोनों पद कितने पद हैं ये दोनों पद अभ्युपगम अर्थ वाले हैं तो यहाँ पर अब क्या कर हो गया कि आत्मा का अनित स्वीकार करके आत्मा का नित्व स्वीकार आत्मा का नित्व स्वीकार करने पर भी अब लगाइए यहाँ पर एनम ये यदि अब अब युवक वर्ष में हो गया अब अन्य देखना एनम नित्य जातम व नित्यम नृतम मन से एनम नित्य जातम व नित्य मृतम मनय से मन से दोनों में कर लेना कि नित्य जातु मन से एनम नित्य जातु मन से इस आत्मा को नित्य का सदा इस आत्मा को सदा उत्पन्न होने वाला मानते हो कैसा सदा, सदा उत्पन्न होने वाला मानते हो मतलब उत्पत्ति के समय व्य उत्पत्ति के साथ ही यदि आत्मा की उत्पत्ति को मानते हो देगी उत्पत्ति के साथ आत्मा की उत्पत्ति को मानते हो पंक्ति लगाना का प्रसंग चल रहा है उसे क्या कहते हैं है, है? आत्मा हाँ। से लेना नित्य जातम को लगाइए मतलब सदा उत्पन्न होने वाला लोक प्रसिद्धिया है ना कि लोक प्रसिद्धि से या लोक प्रसिद्धि के अनुसार प्रति अनेक शरीर उत्पत्ति अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ मानते हो जा तो जाता है बार जा, वीफ, सूत्र है ना न दो बार, बार कह दिया जाता है तो वही दो बार कह दिया यहाँ पर तो लोक प्रसिद्धि के अनुसार लोक क्या लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीर हाँ क्या लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ मानते हुए पंक्ति लगा ना लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न होता है ऐसा यही मानते हो प्रति इसलिए लगाया है ना कि मतलब शरीर को उत्पत्ति हाँ फिर ऐसा इसका करेंगे तो अनेक भी बहुवचन में तो अनेक लगा दिया ना अनेक प्रत्येक नहीं अनेक अनेक भी आ रहा है ना अनेक शरीरों के साथ कर लेना प्रतिकार से साथ हो जाएगा ऐसा करना कि लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ है ऐसा मानते हो लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ प्रती कारण साथ अर्थ कर लेना प्रति का की अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ है यदि ऐसा मानते हो तथा प्रति विनाशम नित्यम हुआ मन में विनाशम है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 हाँ इस आत्मा को अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ मानते हो हुआ, हुआ करते और क्या में वह है नित्यम मृतम बनने से कि प्रत्येक क्या है कि प्रत्येक शरीर के विनाश होने पर सदा उसको मरा हुआ मानते हो सदा उसको मरा हुआ मानते हो तो नित्यम मृतम का अर्थ जो हो सकता है प्रतीक विनाशम कर सकते हैं ध्यान देना नित्यम और मृतम नहीं नहीं मृतम नहीं नहीं नहीं वो वो नहीं, अलग ही रखना क्योंकि मृतम कर्म तो मृत मृत बाद में आ गया मृतम का क्या मृत तो अब ये ध्यान देना पहले श्लोक में नित्य जातम शब्द था तो नित्य जातम का से क्या कर दिया लोक प्रसिद्ध या प्रत्येनेक सही रोत्पत्ति नित्य जातम गर्ष कर दिया और यहाँ पर बाद में केवल नित्यम शब्द है या यहाँ नित्यमृतम शब्द नहीं है ना नित्य जातम की तरह नित्य मृतम शब्द नहीं है ना नहीं। तो अच्छा तो फिर ये समझ लेना प्रसंगानुसार भाष्य ने जोड़ा ऐसा लगा सकते हैं ये प्रत्येक शरीर के विनाश के साथ सदा आत्मा को मरा हुआ मानते हो ठीक है लाक्षणिक अब ध्यान देना इसमें देखना श्लोक में तथापि कहते हैं फिर भी तथापि महाबाह फिर भी है महाबाह अर्जुन की क्या बाहु महान बाहू बड़ी देखे बाव। बड़ी बाहु दिखती हैं उसे क्या कहेंगे महाबाहू फिर भी है महाबाहू तुम एवं सोच तुम नरिय की तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है तुम एवं सोच तुम तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है तथा तथापि किया तथा भावनी कि वैसा होने तथा भावनी आत... आत्मनी आत्मनी तथा भावनी आत्मनी तथा भावनी आत्मा के वैसा होने पर भी आत्मा के वैसा कैसा होने पर कि शरीर के उत्पन्न होने पर आत्मा के उत्पन्न होने पर शरीर का विनाश होने पर आत्मा का विनाश होने पर आत्मनी तथा भावनी अपनी आत्मा के वैसा होने पर भी है महाभाहो स्व एवं सोच तू नुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है अच्छा क्यों उचित नहीं तो कारण बताते हैं वास्तवकार क्योंकि वा तो जन्म वतु नासा की जन्म लेने वाले की मृत्यु जन्म लेने वाले की मृत्यु और क्या नाश होता है जन्म और मरने वाले का जन्म मरने वाले का इसलिए तो ये दोनों अवश्य भाविनों की अवश्यम भावी अवश्य होने वाले क्या क्या अवश्य होने वाले है देखना जन्म वतु तो नासा की जन्म लेने वाले की मृत्यु और चार ना वाजन्म और मरने वाले का हाँ ये अवश्यम भावी है तो अवश्य भावी कोई रोक सकता है अवश्य तो जब जब होने वाला है तो फिर आपको शोक करना उचित नहीं ये। है यही बता रहे हैं तो अवश्यम भावी है अब देखिए जो अवश्य होने वाला है उसको रोका नहीं जा सकता है तो शोक नहीं करना चाहिए तथा चाहिए और वैसा होने पर इतना बच जाओ और वैसा होने से तो आत्मा का अनित्व स्वीकार करके बताया कि शोक करना उचित लेकिन ये ही कर्फ है यहाँ पर यशमात क्योंकि जातस्य से मृत्यु ध्रुआ जात कर्फ है जन्म लेने वाले की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 तस्मात कर्ज इस कारण से इतना लगाइए पहले भाषण में जात ही अस्मात है जात का लब जन्मना है लब्ध प्राप्त नहीं ऐसा लब्धम प्राप्त जन्म एन हाँ लब्धम प्राप्त जन्म एना जन्म नन्मनी जन्मान लब्धम लब्धम प्राप्त जन्म एन जिसने जन्म को प्राप्त किया है ध्रुआ अर्थ अभ्य विचारी मतलब निश्चित मृत्यु कर्ज क्या है वर्णम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 तो जन्म मृत्यु को रोकना आप परिहार आप कर सकते हैं तो कैसा हुआ या अपरिहार है इसलिए अपरिहार अपरिहार्य तुम सोच तुम नारियसी कि तुझे शोक करना उचित मतलब अपरि क्या है इस कारण अपरिहार अर्थ के होने पर क्या अपरिहार्य अर्थ के होने पर, पर तुझे शोक करना उचित हाँ तुम सोच तुम नारियसी शोक करना उचित नहीं है हाँ मरना था तो मर लिया क्या दुख करना हाँ जो मरता है वो जन्म अवश्य लेता है जिसको मुक्ति नहीं होती है आत्म तो साक्षात्कार से मुक्ति होती है आत्म तो साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसका जन्म होना ही है तो जो मरा हुआ आएगा ही संसार में बटक बटक करके कहा आएगा पता नहीं चलेगा वो आएगा जो जम वो संसार में पढ़ देखना आगे कभी तो मरने से भी कोई छुटकारा नहीं है लेकिन उससे मर जायेंगे सब शांति हो जाएगी मरने से भी शांति नहीं है सब कभी आना पड़ेगा और मरना सबसे बड़ा पाप ही हो जाता है ना आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है मरने से भी है अब आगे देखना अपरिहार्य लक्षण अर्था या जन्म मृत्यु रूप अर्थ अपरिहार्य है जन्म मृत्यु रूप अर्थ कैसा है तस्मीन का से अपरिहार्य उस अपरिहार्य अर्थ में या उस अपरिहार्य विषय में उस अपरिहार्य विषय में तुझे शोक करना उचित है हाँ यदि उसको अपरिहार्य किया जा सके तब तो शोक करना उचित है जैसे कोई मर गया तो अब क्या लोगों को बहुत दुख होता है यदि बहुत दुख होने से बहुत रोने से यदि वो बच जाए तब तो, तो रोना उचित है ऐसा तो नहीं होता है, क्या शोक करना है? ऐसा समझाना है शोक दूर करना है इसलिए भगवान उसको अनित्य मान करके भी उसको समझाया अब कहते हैं कार्य कारण संघात में दानी अपनी भूतानी उद्देश्य तो शोको न कर तुम न युक्ता कर तुम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 देह इंद्रिय का समुदाय ही आत्मा है मतलब इससे अतिरिक्त देह इंद्रिय से अतिरिक्त आत्मा नहीं है देह इंद्रिय का समूह ही आत्मा है ये मानकर उसको समझा रहे हैं ऐसा कार्य क्या है यहाँ पर देह और करण का क्या अर्थ इंद्रिय मतलब देह इंद्रिय का, दे दे दे का संघात रूप क्या कहेंगे करेंगे संघात का तो समुदाय दे इंद्री का समुदाय रूप प्राणियों के होने पर भी क्या इंद्रिय के समुदाय रूप प्राणी को होने पर भी मतलब इंद्रिय से अलग आत्मा न माने समूह को आत्मा मान ले तब ये बताते हैं कि दे इंद्रिय के समुदाय रूप प्राणी प्राणियों को भी उद्देश करके दे इंद्रिय के समुदाय रूप प्राणियों को भी उद्देश करके शोक करना उचित नहीं है ठीक है शोका कर न युक्त शोक करना उचित नहीं है यथा कर सकू कारण बताते है हाँ देखना भूतानी बात पर देखेंगे अव्यक्तानी अव्यताधीन में समास बताते हैं अव्यक्तानी अव्य ठीक है अव्यक्तानी अव्यक्तानी में समास बताते हैं नहीं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 क्या कहेंगे है, आदि में उसे देंगे और कहेंगे अब मुसरान अच्छा अब लगाइए तो पर और फिर ये आदि में लिखा है ना मैं बता दूंगा चिंता मत करो यहाँ अब्यक्तम कर थे अदर्शनम अभ्यत्तम का क्या हैदर्शनम कर से क्या है अनुपलब्धि अव्यक्तम कर से अदर्शनम अदर्शनम कर थे की न दिखाई देना न दिखाई देना, देना या उपलब्ध न होना मतलब अदृश्य सोना कह सकते हैं अदृश्य होना न दिखाई देना उपलब्ध न होना कि अदर्शन अव्यक्त आदि है जिन प्राणियों का ध्यान उस पत्ती के पहले ये सभी प्राणी दिखाई दे रहे थे तो पहले का इस क्या था इनका अदर्शन क्या अनुपलब्धि की अदृश्य है ना तो अदर्शन ही इनका आदि है अदर्शन ही इनका कारण है आदि का क्या अर्थ है कारण अव्यक्त आदि है जिनका तो किनका जिन प्राणियों का भूतान और प्राणी कौन पुत्र मित्र आदि कार्य करण संघात्म का नाम कि पुत्र मित्र आदि जो दे के समूह रूप है पुत्री का समूह है समूह रूप है उनको क्या कहेंगे अभ्यक्तादी उन्हें क्या कहेंगे हाँ अव्यक्ताधीन भूतान प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति प्राग भूतानी अभ्यक्ताधीन की उत्पत्ति से पहले ये सभी प्राणी हाँ उत्पत्ति से पहले ये सभी प्राणी कैसे थे अव्यक्तित थे एक मिनट से प्राणी अव्यक्ता दिन के बाद गिराम बना ठीक है लेकिन उत्पत्ति से पहले प्राणी कैसे थे अब लगाइए अव्यक्तानी लिखा ना में में। तो है ना वाक्य के आरम्भ में ओहो तो भूतानी प्राण उत्पत्ति है अव्यक्तानी कि ये भूत उत्पत्ति से पहले कैसे थे अव्यक्तित है एक मिनट हाँ ठीक है भूतानी प्राग उत्पत्ति यहाँ अन्वय कर लेना आर्म वाले अभ्यक्तानी का हुआ किसी आरम्भ में जो तो सबसे आर्मी अभ्यक्तानी है ना दिन के बाद तो अर्धविरा बना लो और आर्म्य में जो अव्यक्तानी लिखा है उसका अन्वय कहाँ होगा उत्पत्त्य है प्राग भूतानी अव्यक्ता अधीन उत्पत्ति से पहले ये प्राणी कैसे थे अब्यक्त से इसका मतलब क्या है कि न दिखाई देने वाले उपलब्ध न होने वाले उपलब्ध हाँ मतलब पहले नहीं था फिर आ गए समूह ही आत्मा को माना जाए दे इंद्री का समूह ही प्राणी को माना जाए तो ये दे का समूह पहले था फिर तो आ गया ठीक है तो ये अव्यक्ताधीन अर्थ हो गया आदि पहले नहीं था इनका आदि मतलब कारण क्या अव्यक्ति अव्यक्ताधीन भूतानी ये मतलब ये प्राणी उत्पत्ति से पहले कैसे थे अव्यक्ति थे अब देखेंगे आगे व्यक्त मध्यान्होक में है उत्पन्नानी क्या प्रातपन्न हुए प्राणी उत्पन्नानी का क्या है उत्पन्न हुए क्या मरणा प्रात और उत्पन्न मृत्यु से पहले उत्पन्न हुए प्राणी क्या कहेंगे मतलब उत्पन्न होकर मरण से पहले या उत्पन्न हुए प्राणी मृत्यु से पहले मृत्यु से पहले बीच में व्यक्त है व्यक्त मध्य का क्या है बीच में लगाइए उत्पन्न हुए प्राणी मृत्यु से पहले बीच में व्यक्त है बीच मतलब कब वो अव्यक्त कब है जन्म से पहले जन्म से पहले कैसे हैं अभ्यत और मरने के बाद कैसे हो जाएंगे अव्यक्त कब है बीच में तो है लगाइए और उत्पन्न हुए प्राणी और उसपन्न प्राणी मृत्यु से पहले बीच में देखते हैं बीच में तो दिखाई देते हैं मरने के बाद खोजो जो आदमी मर गया है खोज पाओत हो गया पहले भी अवगत था वही बीच में व्यक्त हुआ उस पर नानी कर निकल लेना उसपन प्राणी अथवा उसपो नोकर भी कर सकते कि उत्पन्न होकर और मृत्यु से पहले बीच में व्यक्त है अब अब जत नानी लिखा है में और यहाँ घास में क्या लिखा है अभ्य निदानी लिखा है ना अब तो योगना यहाँ पर पुनः अभ्यक्तम लगाइए निधन ऐसा समाज कैसा है अभ्यक्तम निधनम ऐसा अभ्यक्त निधनानी यहाँ भी अभ्यक्तम कर अदर्शनम और अदर्शनम कर वही अनुपलब्धि हो जाएगा पहले की तरह और निधनम कर पिछले मरणम इसका हुआ कि अव्यक्तम का क्या होगा अदर्शन मतलब अदर्शन होना ही मृत्यु है जिंदगी अदर्शन होना ही मृत्यु है जिंदगी उन प्राणी को क्या कहेंगे अव्य नी लगभिया तो मरणार्थ बोध होगी की मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त रूपता को ही प्राप्त होते हैं या तो मरने के पश्चात भी अव्यक्त ही हो जाते है अव्यक्तता को ही प्राप्त होते हैं मतलब अव्यक्त ही जैसे मनुष्यता को प्राप्त करते है मतलब मनुष्य होता वैसे ही मरने के पश्चात भी अभ्यक्तित्व को ही प्राप्त करते हैं या अभ्यक्त ही हो जाते हैं मतलब क्या है इसका पहले भी नहीं थे बाद में भी, भी नहीं रहेंगे रहें बीच में आ गए तथा क्या उत्तम और वैसा कहा है क्या कहा है कि महाभारत में आदर्शनार्थ कलिश्लोक लगा देना ये अव्यधीन भूटानी ये प्राणी उत्पत्ति ऐसी पहले अव्यक्त थे ये प्राणी उत्पत्ति से पहले या उत्पत्ति से पूर्व में अव्यक्त रहने वाले ये प्राणी है उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रहने वाले ये और शब्दा जब देखे तो क्या होगा कि इन प्राणियों का कारण या अभाव की ये प्राणी उत्पत्ति ऐसी पहले अभ्यक्त थे भारत है न पहले करना है भारत ये प्राणी उत्पत्ति से पहले अभ्यक्त थे या अदृश्य थे अभ्यार्थ हो गया कि इनका आदर्शन को प्राप्त होना ही इनकी मृत्यु है को प्राप्त होना ही इनकी मृत्यु है मतलब ये आदर्शन हो गया दे का और दे के समूह को आदर्शन को प्राप्त होना इसको मृत्यु हो गई आदर्शन को प्राप्त होना ही इसकी मृत्यु है और व्यक्त मत ज्ञानी और ये सब ये बीच में व्यक्त होने वाले है बीच में दिखाई देने वाले है तो तत्व का परिजय होना उस विषय में शोक क्यों करना उस विषय में शोक आ, पर ना फर्ज होना लगाया यहाँ भी आपके फर्ज में क्यों शोक करना मतलब शोक है? नहीं करना चाहिए मतलब उसका जो पहले स्थिति है थी वही बाद में होती है और बीच में थोड़े दिन के लिए ऐसी स्थिति आती है तो क्या शोक करना तो उससे अवश्य दर्शन होना उसका क्या तथा उत्तम और वैसा कहा है आदर्शना पिका की आदर्शन से प्राणी आया भूत प्राणी माना है ना अदर्शन से आया मतलब पहले नहीं था फिर आया पुनः अदर्शन करता और फिर अदर्शन को प्राप्त हो गया से आया और फिर अदर्शन को हाँ। तो जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहा तो असोत तो न की यह तुम्हारा नहीं है या तुम्हारा नहीं तुम्हारा होता तुम्हारे पास रहता और क्या है असु क्या नुम्हारा नहीं है और न तस्व और तुम उसके नहीं हो और तुम तुम उसके, तुम उसके होते उसे हाँ तो उसके साथ चले जाते तुम उसके नहीं हो वृा का परिव्योक किस लिए प्रलाप उस विषय में प्रलाप क्या करना प्रलाप का क्या चिंता रोना है ना उस विषय में क्या रोना है क्या शोक करना है अब ये बताते हैं अदृश्य दृष्ट प्रणत भ्रांति भूतेश भूतेशु पहले कैसा था वो अलर्सन को प्राप्त था मतलब पहले नहीं दिखाई दे रहा था अदृष्ट था अदृष्ट हो कर के दृष्ट होकर केष्ट होने वाले और फिर नष्ट होने वाले नष्ट और अदृष्ट देखिए पंक्ति लगाना अदृष्ट होकर दृष्ट होने वाले और फिर नष्ट होने वाले भ्रांति ज्ञान के विषय प्राणियों भ्रांति ज्ञान के विषय प्राणियों में लगाइए थोड़ा ऐसा यहाँ भ्रांति भूतेश है ना भ्रांति बाद वाले भूतेशु का अर्थ कर देना क्या प्राणी क्या करेंगे और पहले वाले भ्रांति भूत का भ्रांति ही ऐसे करना भ्रांति भूत का अर्थ क्या करेंगे भ्रांति तो इस भ्रांति तो मतलब भ्रांति ज्ञान हो जाएगा तो भ्रांति अब ये भ्रांति भूतेशु का हुआ भ्रांति हुआ ना और सप्तमी लगी होती विषय अर्थ में तो लगाइए कि भ्रांति ज्ञान के विषय प्राणियों में ऐसा समझे ना भ्रांति ज्ञान के विषय कैसे समझाऊंगा भ्रांति ज्ञान के विषय प्राणियों के विषय में दो बार जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है कैसे होगा भ्रांति भूत भूत मतलब रूप नहीं नहीं भ्रांति तो है कि अप्रमा है ना और भूत क्या एक द्रव्य है भूत द्रव्य है भ्रांति तो क्या है की की वृत्ति है ना भ्रांति ज्ञान में ऐसा भ्रांति भ्रांति से गे प्राणियों के विषय में लगाइए ऐसा अदृश्य दृष्ट प्रणस्ट अदृश्य दृष्ट तथा प्रणस्त प्रणस्ट भ्रांति से गे प्राणियों के विषय में भ्रांति से देखो कौन प्राणी भ्रांति से गये प्राणियों के विषय में भ्रांति से गे जो प्राणी है वो प्राणी कैसे अदृश्य दृष्ट वो प्रणस्थ है प्राणी कैसे है को नहीं, है? <सेख़ते> है> नहीं नहीं भ्रांति रूप प्राणी नहीं है भ्रांति के विषय प्राणी है भ्रांति के और वो प्राणी कैसे हैं तो अदृश्य दृश्य प्रणसते हैं कैसे है वो मतलब अदृश्य दृष्ट और प्रण्ठ प्रन है अदृश्य दृष्ट प्रणष्ट कौन है ये प्राणी हाँ प्राणी है ना ऐसा लगाना अदृश्य दृष्ट और प्रणष्ट को विषय करने वाली भ्रांति के द्वारा ये प्राणियों के विषय में प्राणियों के विषय में जैसे ध्यान देना घट का ज्ञान होता है ना वो जैसे क्या है की समझना की ये सुक्की को सुक्ति समझना का ऐसा ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है ना और सुक्ति को रजत जानना भ्रांति है तो भ्रांति तो और रजत एक है क्या भ्रांति का विषय रजत है ना तो वैसे यहाँ पर ये प्राणी क्या है भ्रांति का विषय है भ्रांति नहीं है हमारी बात सुन ले तो ऐसा लगाइए इसका अर्थ अदृष्ट दृष्ट और प्रमस्ट वस्तु को विषय करने वाली कौन भ्रांति अदृष्ट दृष्ट और प्रणष्ट प्रणष्ट वस्तु को विषय करने वाली प्रति के द्वारा गैर प्राणियों के विषय विषय में इनको वाली कौन और भ्रांती के द्वारा कौन हुए प्राणी तो ऐसे तो समझते ना इनके द्वारा गैर प्राणियों के विषय में का फायदे होना को लापा की क्या चिंता करना क्या चिंता करना लग गया ठीक है वो प्राणी ही अदृश्य दृश्य प्रणसते हैं इनको विषय करने वाली क्रांति के द्वारा ये प्राणियों के में क्या चिंता करनी है अब देखना दुर्विज्ञा अयम प्रकृति आत्मा ये आत्मा कैसा है दुर्विज्ञान दुर्विज्ञ है मतलब उसको जानना अत्यंत दुष्क है कठिन है अत्यंत कठिन है उसको जानना ओम I should be holding on to something.